श्री श्री श्रीरामकृष्णकथा श्री श्रीरामकृष्णकथा उल्लिखिता नाम जान पिचय मनोहर साई गोस्वामी प्रसिद्ध कीर्तन गायक दक्षिणेशरे तथा अधर अधर्गृहे कतिचन वारा श्री प्रभु कीर्तन श्राव श्री प्रभु तस् कीतनम अत्यम रोचते स्म मनोहर अभी प्रभो अनुरागी भक्त आसी महलान महलास वैद्य साधारण ब्रह्म सामस्य सज मंदिर समीपे तस् चिकित्सालसत एक ब्रह्मभक्त पंडित शिवनाथ शास्त्रिण गृह गात्कर् इच्छा प्रकटित किंतु शास्त्री महाशय तदा गृह नासी इत वैद्य महलान वीष महलानीसमोदय श्री समाज अभ्यर्थम अनयत तथा श्री श्री प्रभो सकाशाईवर प्रसंग स्रव श्रवणम अकोत् चक्रवर्ती काशीपुर निवासी महिमाचर वेदातर्चा अकोत्मकृष्णे अत्यम श्रद्धा बिभर्ती स्म तथा प्रायस एव प्राशविणेश आग्छति स्म धर्मीचित शास्त्राध्ययनच सल यापयती स्म संस्कृते आंग्लभाषायां बहुग्रंथाधी स पांडित्यं आर्जयास तैके गुण आसन परंतु स विद्वान्न बुद्धिमन धाकृजुस्व तथा बहुगुणा सवेश तस्त समम उपस्था यो महाग्रह तेनाशि ते सह अनेक सविधे हायास्पता नीता नरेन्द्रनाथ तथा गिरीश तेन सह तर्क कुर एक निशुल्क विद्यालय सेतिष्ठा कृत साधारण शिक्षा विस्तर अकोत् तर गृह अन्नपूर्णा मूर्ति प्रतिष्ठि आसी एको विशालो विशाल ग्रंथार्स तस्य श्रीश्री प्रभु तेन भक्तिमाग से कथा प्रसंग बहुवार नारदपंचरात्रन श्लोकाना आवृत्ति कम महेंद्रकराज आयुर्वेदीषक महेंद्रनाथ पल सिंथीवासीवैद्य श्रीरामकृष्ण सब दक्षिणेश्वर आगछति स्म श्री प्रभु तम सि महेन्दोरपाल अभी दधास्म श्रीरामकृष्ण भिक्सक्षु अतम महेन्द्रनाथगुप्ता अंतमती मास्टर महाशय अ कलिकताश्विद्यालय से था विद्यासागर महाशय से मेट्रोपोलिटन इंस्टिट्यूशन अपरेशा विद्याल प्रधानशिक्षक आसत श्रीरामकृष्णन सह मेलना पूर्व स केशवचंद्रस अगी आसत तत्लना अन्े आंग्लशिक्षिता युवका सोपी, दर्शने तथा विज्ञाने अनुरक्त अरक्त आसत केशवचंद्रकर्षण स ब्रह्मधर्म आकृष्ट अभूत ब्राह्म सभा स परमहंसदेव नाम श्रुतवा तर निकटात्मी नगेन्द्रनाथगुप्त अह अपरेणीयन सिद्धेशर मजूमदारेण सह दक्षिणेशरम अगमत दयाशीतुत्तराष्टादतमें खिष्टवर्षे महेन्द्रनाथ प्रथमतः श्री प्रभु साक्षात्तवा प्रथम दर्शनमे तस् हृदय मनसावदीभूत अकरोय श्री प्रभो प्रतिया मुग्ध अभूत तर विद्या शिक्षाया तथा ज्ञान दर्प श्री प्रभो प्रभाव भगवन्मुख अभवत सह अवगंत शखाक यदश्वर वेदनमकृत्याभो प्रथम दर्शन श्री से आध्यात्मक संभाना विषे अवगतवारप अमशिष्क्षा चम भागवत जीवन यापन से शिक्षा ददास्म श्री प्रभो वाणी प्रचारण भविष्य जीवनस्य कृत्यम कृत्यं इती श्री प्रभु संजी सजीकर् आरेभे संसारे स्थि गृह संीवनयापन ईश्वर प्रति अशेषा भक्ति साधुसन्यासिव सजीवन अंतिम यवत्ति स्म श्रीरामकृष्ण तस् मनने तथा समग्रचितान्मयी स्थापय स्म सर्वदा तस्य तस्व छात्री प्रभो समीप नीता एशु अनेके पर जीवने रामकृष्ण संघस्य रामकृष्णस सन्यासीन श्री रामकृष्णेन सह छायाव स्रमती स्म तथा तस् आचरण पूर्वकथाणीस लिपिबद्ध कौती स्म यंगलभाषायाँ क्षुद्रपुस्टिकेण प्रथमत प्रकाशयामास पंचाशत संख्याक आमा आम हास्टीट स्थानी चतुतल एकुद्रकोष्ठ प्राय विंशति वर्षा यव तथा श्री श्री राम कृष्ण श्रीरामकृष्णकथात विरचन तस्वन विशेष वृत्त आध्यात्मसूँ सबधे श्री श्रीरामकृष्णकम मटर्मोद जीवन सेवदान कथा सकथा आंग्ल नामना गेल ऑफ यदध्यनाद नाम देशिया यद्य च मानवा प्रभाविता अभूं तथा श्रीरामकृष्ण से आदर्श उपदेश देशदेशमनुष्यान शातिलाभमागे वृजनाथ प्रेरिय महेन्द्र गोस्वामी गतह शी राम कृष्ण वैष्णवसंप्रदयांतर्गत श्रीरामकृष्ण रामचंद्रदत्त तथा सुरेन्द्र प्रतिवेशन एक पक्षपातित्वा भावात पक्षतिभाष्ण्ड तथा उपदेश लाभा समुत्सुक अभवतृभागम श्रीप्रभु अको स्म दक्षिण अपी कियत काल श्री प्रभो समीपे आसी तथा उदार भावा अभुवत। महेंद्र उदारभावा अभवत महेन्द्र मुखोपाध्याय श्रीरामकृष्ण बाग्बाजारस्थराजवलवासी तस्कता आसीत तथा भूय अन्न विधम अभी वाणिज्यम आसी चतुर्शति परगणना मंडलस्थे खेदेटी ग्रामे तथा बागबाजारे तरह गृहम आसीत चतरशीतरष्टादत खिष्टवर्ष से सैप्टेमबर मस से एक अह इसटा थीएटार गना तथा अनतर श्रीरामकृष्ण महाशयन सह महेंद्र हादीबागा स्थित सहित यंत्रगृह शुभागमन श्री प्रभु तस्थ सन श्रीकृष्णनाम संकर्त महेन्द्रो ना मिष्टाद्वारा तम आप्याय तथा श्री प्रभु तस् भक्तिया अत्यं संतुष्ट अभूत परिवर्तने काले महेन्द्रो मठ से उपयोगिश्दी प्रायाजय स्म महेन्द्रलाल सरकार हाव्डामण्डलस्य पायिपाडा ग्रामे जन्म बाल्ये पितृवियोगात् अनन्तरं मात्रा सह कलिकातायां मातुलाले स्थित्वा हेयार् विद्यालये हिन्दुमहाविद्यालये च शिक्षां ग्रहणं करोति स्म वृत्तिलब्ध्वा मेडिक्याल् कालेज् इत्यतः एल् एम् एस् परीक्षाया अनन्तरं एम् डी परीक्षायां प्रथमं स्थानम् अधिकरोति स्म एलोपैथिप्धत्या चिकित्सा पर्य हॉमोपैथी पद्धत्या चिकित्सा कौती स्म शिक्षायाँ तथा चिकित्सा क्षेत्रे सह विवधसूचक पद अति स्म षट्त सप्तमें खिष्टवर्षे स कलिकता दशाधिकशत संख्याजार स्ट्रीट स्थले भारतवर्षीय विज्ञानसभादवपुर स्थानतापना मथुर्मोदयां पारिवारक चिकित्सक आसत तस्मा श्रीरामकृष्णचिकित्स्यागुरु आहूता श्री प्रभुण सह ईश्वरी कथास मुग्ध अभूत चिकित्सा सहय प्रतिद्री प्रभुसमीपम्म आगछति स्म तथा आपराणपूर्ति श्री प्रभु प्रभुसंगम तथा तदक्तंगम्वागती स्म प्रथम दिन साप्य पारिषिक स्म क्रमेण श्री प्रभु सह तर हादम उपजात तथा तेना शा संलबा स एक वैद्य मित्रे सह संभूय सामध्यवस्थ श्री प्रभो शारीरपरीक्षा तस्पंद विस्म अभूत महेन्द्र अवदत मनुष्यूपेण अहम तम प्रतिमा श्रद्धा विवर्मी श्री प्रभो चिकित्सा कर्म आगम्य स्रीरामकृष्णन विशेषण प्रभाव अभूत मानमयी श्री महेंद्रनाथगुप्त कनिष्ठा शिशुकन्या श्री श्री प्रभु पुत्रशोकग्रस्ता श्रीमती सहधर्मि एक कन्याशीपुर आगम्य श्री कन्या श्रीमा श्री सवस्थमाता श्री श्री कन्यां स्नेह मान मयी आहवती स्म मारवाड़ कलिकता बड़बाजार स्थले द्वाद संख्या मल्लिक्ट्रीट स्थान निवासी कशन मारवाड़ दक्षिण प्रभु श्रीरामकृष्ण समी सायशो ग चीतुत्तराष्टादत ख्रीष्टवर्षा अक्टोबर मास विशति दिवस सोमवासरे अन्नकूटमहोत्सव निम्त्कृत मल्लिकजारस्थित गृह आमंत्रि सन्ग्त मड़ भक्तगण श्री प्रभु प्रति तं श्रद्धाभक्तिदन कुर स्म श्री प्रभु तत्र तैह सह अनायास बोध्य हिंदी भाषाया भगवत्स कौती स्म तथा श्रीश्रीमयूरमुकुटारिण विग्रह पूजा दर्शन स भावसमस्थ अभूँ चाम स एक भाग्यवतो भाग्यवत भक्त गृह प्रसदग्रहण अकोत्